शुभ पुराण रुद्र संता तब ब्रह्मा जी ने कहा शंकर सुवर्ण स्वामी कार्तिक तुम तो देवाधिदेव हो पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है क्योंकि विष्णु के हाथे इस तारक की मृत्यु नहीं होगी यह मुझसे बरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ पार्वती नंदन तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए परम तब तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो ब्रह्मा जी कहते हैं मुने यो मेरा कथन सुनकर शंकर कुमार कार्तिके ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले तथास्तु ऐसा ही होगा तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर कुमार तारकासुर से तारकासुर के बध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी देव परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे उन षणुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठों से बोला क्या सत्रों का संघान करने वाला कुमार यही है मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों प्रमसगणों लोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूँगा तदनंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ तब शत्रु वीरों का संघार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर कर खड़े हो गए उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवर्षियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ जो अत्यंत दुस्सह महान भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे परम्पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पे से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे उस समय देवता गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे उन्हें परम विस्मय हुआ यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी काप उठी इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहाँ आए तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कुमार ने कहा महाभाग पर्वतों तुम लोग खेद मत करो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए मैं आज तुम सब लोगों की आँखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा जो उन पर्वतों तथा देवगणों को ढाढ़ बंधा कुमार ने गिरजा और शंभ को प्रणाम किया तथा तो अपने कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया शंभुपुत्र कुमार महाबली तथा तो महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई